ममता कालिया की कहानी लैला मजनू पहले ऐसा नहीं था छोटा सा घर था और थोड़े से रहने वाले बस दो कमरा एक कमरे के सामने बड़ा सा आंगन जिसका एक कोना रसोई दूसरा बाथरूम तीसरा क्यारी और चौथा कूड़ेदान था उस घर में शोभा को सब कुछ पता था दिल से लेकर दवा तक की जगह कमरे में कुल एक पलंग था और दो कुर्सियां पलंग सिंगल डबल बेड को पंकज एक बेहुदा ज़रूरत मानता था उसका ख्याल था कि डबल बेड पर सिंगल सोने की बजाय सिंगल बेड पर डबल सोना ज्यादा उपयुक्त है उस घर में थोड़ा सा काम था अनिवार्य नहीं ऐच्छिक खाना बनाना पंद्रह मिनट की व्यस्तता थी वो पिकनिक के स्तर पर निपटाई जाती कुल एक प्लेट सब्जी बनती और चार फुलके दो शोभा खाती दो पंकज कभी भूख ज्यादा लगती या लाड ज्यादा आता तो वे दोनों एक दूसरे पर लगभग गिरते पड़ते हंसते खिलखिलाते अपनी ओपन एयर रसोई में पहुंचते कॉफ़ी बनाने रात के वक्त वे घर में करीब करीब अपने पैदाइशी परिधान में घूमते अगर कोई उस वक्त उन्हें आंगन में यूं घूमते फिरते या कॉफ़ी बनाते देखता तो सचमुच यही सोचता कि उसने प्रेत देखे हैं सिर्फ दो का वो संसार कितना संपूर्ण था संवेग आवेग से आप्लावित शोभा को लगता वो एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसका संगीत केवल पंकज उभार सकता है इसी तर्ज में वो उसे पंकज हुसैन कहा करती पंकज भी महसूस करता कि प्यार का ताल्लुक जिस्म से ज्यादा जज्बात से होता है लेकिन चंद रोज बाद कई अजनबी किस्म के लोग घर में घुस आए थे दूध वाला धोबी सब्जी पिछले दरवाजे से अखबारों का वक्त बे वक्त चले आना जाने कैसे इस शहर को आने वाली सभी गाड़िया या तो आधी रात पहुँचती थी या तड़के जब तारे डूबे ही होते अक्सर आधी रात रिक्शा रुकते उनमें से गोल बिस्तर बंद टीन का ट्रंक और प्लास्टिक की टोकरी लिए उतरती हरे राम हरे राम करती हुई वृद्धाए जो अपना परलोक सुधारने के खातिर उनका यह लोक कई दिनों के लिए चौपट कर देती माघ के महीने में वे किसी तरह अपना जर्जर शरीर गाड़ी में डाल केवल मनोबल के सहारे संगम स्नान की आस लिए पधारती स्टेशन से घर तक की यात्रा में वे बिल्कुल टूट जाती और घर कुछ इस अंदाज में पहुँचती जैसे यही परम धाम हो ऐसे ही एक वृद्ध दंपति के आधी रात में आने पर वो आंखें हुए उठ बैठी थी पंकज ने जाकर दरवाजा खोला वे उसके बचपन के मोहल्ले में रहने वालों में से एक थे रिश्तेदार नहीं पर रिश्तेदारों से ज्यादा अजीज मोहल्ले में उनकी पुश्तैनी बेकरी थी जिससे अब उनके लड़के कुशलतापूर्वक चला रहे थे लिहाजा वे पुण्य कमाने के लिए स्वतंत्र थे शोभा ने बमुश्किल आखे खोली कपड़े पहने ढीली ढाली एक अदद मैक्सी नहीं वरन साड़ी ब्लाउज ताकि बाकायदा आंचल सिर पर डालकर पैर छूने की रस्म अदा की जा सके वैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि तीन लोग से न्यारी नगरी मथुरा जो स्वयं तीर्थ है उसे छोड़कर ये दंपत्ति यहाँ क्या करने आए हैं किंतु ऐसे सवाल पूछे नहीं जा सकते फिर वो देर रात तक ठंड में दौड़ती रही थी आंगन से कमरे और कमरे से आंगन तक वे लोग टीम के कनस्टर में तरह तरह के बिस्कुट लाए थे उन्होंने चाय के साथ पंकज और शोभा को बिस्किट खिलाने चाहे पंकज ने तो एक खा लिया पर शोभा रात के उस वक्त बिल्कुल न खा सकी ज्यादा कोशिश करने पर उसे खांसी उठ गई बिस्किट वाले वृद्धा उदास हो गई लगता है शोभा को हमारे आने की खुशी नहीं हुई शोभा ने प्रतिवाद में सिर हिलाया उसने कहा उसका ये सौभाग्य था कि उनके दर्शन हुए वो तो यहाँ रहते हुए भी संगम नहीं नहाती अब उनके साथ वो सुख हासिल होगा चार बजे तक आगंतुक तो कुछ कुछ व्यवस्थित हो गए तब शोभा ने उनसे अनुरोध किया कि वे सोकर सफर की थकान तो उतार लें वे हंस पड़े <laughs> अरे भाई ये तो हमारे जागने का वक्त है रास्ता बता दो तो हम निबट आए पंकज बिस्तर में सो गया था मुंह ढांप लेकिन शोभा नहीं सो सकी थी मेहमानों के सामने इस प्रकार सोया भी नहीं जा सकता था शोभा का मन हुआ आंगन में ओस में जाकर लेटे सुख और सम्मोहन के समय खंड इसी तरह टूटते फूटते रहे बार बार अतिथियों के आने पर सुविधाएं असुविधाएं बन जातीं। कभी दो से भी अधिक अतिथि आ जाते कमरे में बिल्कुल भी जगह नहीं रहती तब पलंग उठाकर आंगन में डाल दिया जाता और दरी पर बड़ा सा बिस्तर लगा दिया जाता जिस पर सब ऐसे फंस फंस कर लेट जाते जैसे डब्बे में बाटा के जूते या एक प्लेट में कई कई दो अतिथियों से घबरा कर उन्होंने मकान बदला था लेकिन अतिथियों ने पीछा नहीं छोड़ा वहां भी फर्क केवल इतना था कि वे अब बाहर से ना आकर अंदर से आ गए थे समस्त विरोध और निरोध के बावजूद एक दो तीन उनके आते ही सारा वातावरण बदल गया घर घर घर न रहा, अजायब घर बन गया। देखा जाए तो छड़ी से, से।, से हाँकना पड़ता तब वो कहीं जाकर स्पीड पकड़ता बच्चों की छेड़छाड़ से घड़ी भी घड़ी घड़ी बंद हो जाती कुछ इस अंदाज में कि वक्त जानने के लिए घड़ी के बनाए समय और असली समय में जबरदस्त जोड़ घटाव करना पड़ता तंग आकर शोभा ने घड़ी बच्चों के खिलौनों में पटक दी ट्रांजिस्टर के पुर्जे अलग करके पहले ही आपस में बढ़ चुके थे काले जूते सफ़ेद मोजे बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा थे लेकिन जब वे स्कूल से लौटते उनके जूते सफ़ेद और मोजे काले होते वे साक्षात धमकी की तरह पूरे घर में धमधम घूमते पंकज अब रात विरात उनके पीछे पीछे नहीं घूमता उसके काम निपटने का वो दस बजे तक इंतजार करता ग्यारह बजे तक करता फिर खींच कर सो जाता एलर्जी गैस कमर दर्द जैसी छिटपुट जिद्दी बीमारियों के साथ उलझती शोभा किसी तरह रात बिताती ताज्जुब यह था कि ये बीमारियां रात में आती दबे पाँव और दिन में उसे छोड़ जाती वो यंत्र की तरह फिर अपने कामों में लग जाती अपने प्रथम कोटी के दिमाग के तृतीय कोटी के कामों में लगा वो अपनी समस्त प्रतिभा मटर पनीर में झोंक सहनशक्ति का सलाद और रचनात्मकता का रायता परोस स्वयं को धन्य धन्य मानती काम के कुचक्र में से फुर्सत के क्षणांश में वो पंकज से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का प्रयत्न करती पंकज यदि अच्छे मूड में होता तो उसे बताता की चित्रकला में समकालीन रंग चेतना कहाँ जा रही है देश के बौद्धिक चिंतन की सही दिशा क्या हो सकती है कि अपनी तमाम सहेलियों में शोभा अभी भी सबसे युवा और आकर्षक लगती है ऐसे क्षणों में शोभा सुखी होती और संतुष्ट लेकिन तभी कोई अनिवार्यता पैदा हो जाती धोबी के आकस्मिक आगमन से लेकर फोन की घंटी तक कुछ भी वो उठकर भागती पंकज को उसका यूँ बातचीत के बीच बीच उठ जाना बहुत अकेला अधूरा और असंतुष्ट छोड़ जाता कुछ देर बाद वो फिर उसी अंतरंगता का सूत्र पकड़ने की कोशिश करता तो पाता शोभा को बच्चों का होमवर्क कराना है खाना बनाना है कपड़े इस्तरी करने हैं चौका समेटना है वगैरह वगैरह उसकी ओर देख शोभा व्यस्त भाव से कह देती क्या करूं? बातचीत का वक्त ही नहीं है अब पंकज को लगता वो एक ऐसा कैदी है जिससे मिल्ल का वक्त पूरा हो गया है और किसी भी सूरत में अब ज़्यादा बातचीत नहीं हो सकती झुंझलाहट के उस क्षण में न वो उसका मजनू रहता न वो उसकी लैला एक दूसरे के प्रति शिकायत से भरे संवाद की सरहद से परे अपने अपने सुने पन के साइबान में सीमित रह जाते ऐसे मौकों पर पंकज को लगता इससे तो अच्छा है शाम को कोई आए ताकि मीठी लगे चाय उन्हीं दिनों पंकज ने देर से घर आना शुरू किया था एक दो दिन शोभा को बड़ी सहूलियत महसूस हुई काम से समय निपट गया बच्चों का होमवर्क भी लेकिन जल्दी ही शोभा को अजीब लगने लगा क्या शामें बच्चों के साथ बिताने के लिए होती हैं या प्रेशर कुकर के साथ उसने पंकज से पूछा पंकज ने कटखना जवाब दिया तुम्हें न मेरा आना अच्छा लगता है न जाना अब मुझे क्या करना चाहिए जब तुम नहीं होते तो मुझे क्या करना चाहिए शोभा ने पूछा तब तुम्हें खुश रहना चाहिए ताकि मेरे आने पर तुम दुख के रिहर्सल कर सको हमने साथ साथ हमेशा सुख की रिहर्सलें की हैं दुख की नहीं अब तुम उस भी नहीं रही हो शोभा गई। आजकल जब भी वे अकेले होते किछ संभावनाओं पर फाटक बंद करता हुआ उसका जवाब परस्पर संप्रेषण पर, पर तेजाब की एक बूंद सा फैल जाता उसका जवाब शोभा की समस्त संवेदनशीलता का उपहास करता पंकज का जवाब सीधे सीधे विष था नीला पीला और हरा मेरी समझ से मुझे एक अच्छी पत्नी की तरह अब दिवंगत हो जाना चाहिए शोभा ने कहा पर पंकज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखलाई वो वॉकआउट कर गया शोभा का दिल जल गया घर में आग लगी हो तो इंसान दमकल बुला ले पर दिल की आग बुझा दे ऐसी दमकल कहाँ बनी है उसे लगा उसका दिमाग चूने का कड़ाह है उसमें जो भी डालो खोलने लगता है जलाने खलबलाने और काटने की ये क्षमताएं जो पंकज में इस कदर विकसित हैं पहले तो नहीं थी ये शायद थी शोभा को दिखलाई नहीं देती थी जैसे सिगरेट पीने वालों को सिगरेट की डिबिया पर लिखे वैधानिक चेतावनी नज़र नहीं आती उसी तरह से भारी मन शोभा बिस्तर पर पड़ गई उसने कल्पना की कि उसके बिना यह घर कैसा लगेगा उसे अचरज हुआ कि उसके बगैर घर की एक बड़ी सुंदर शांत तस्वीर जहन में बन रही थी समस्त दिनचर्या सुव्यवस्थित ढंग से निपटाई जा रही थी वो कर्कश आवाज उसमें से गायब थी जो वर्तमान में चीखती रहती है बेबी दूध जल्दी पियो पंकज रेडियो धीमा करो ना अरे मालती तुम अभी तक चिट्ठी डालकर नहीं आई सईदा ये कपड़े लाने का वक्त है सईदा कपड़े शोभा को लगा पंकज एक अच्छा पति तो कभी नहीं रहा पर एक आदर्श विधुर के गुण उसमें कूट कूट कर भरे हैं दो दिन भी शेव न करे तो लगता है मानो अभी अपनी बीवी का दाह कर्म करके लौटा है कुर्ते के बटन हमेशा टूटे ही रहते हैं चंद गजलें बार बार सुनना उसका सबसे प्रिय शगल है उसकी आँख जब खुली एका एक समझ में नहीं आया कि ये सुबह है या शाम और जो उसके सामने पेश है वो चाय का प्यालाकायक कहा से आ गया धीरे धीरे चेतना में भूगोल और इतिहास का क्रम बैठा तो पाया ये उसका अपना घर है और सामने जो खड़ा है उसका अपना निरा अपना मजनू जो सारे दांत दिखाकर हंसता उसे चाय पकड़ा रहा है <laughs> चाय की तलब हो रही थी ये लो तुम्हारे लिए भी बना ली दूध बहुत ढूंढा कहीं नज़र नहीं आया तुम फिक्र मत करो मैंने दूध की जगह थोड़ी मोहब्बत मिला ली है देखो पिकर चाय पी रही थी ये थी ममता कालिया की लिखी कहानी लैला मजलूम